गाँव के मुखिया चौधरी ठाकुर इस वक्त दोनों पुलिस वालों के साथ खड़े थे और वो उन दोनों पुलिस वालों के साथ इस तरह से नजरें मिला रहे थे कि विक्रांत को यह समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि ये गाँव का मुखिया ही जानबूझकर पुलिस को यहां पर लेकर आया हुआ है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी और फिर वो मन ही मन सोचने लगा की इस तेजिंदर का कुछ तो करना पड़ेगा फाइट होने से पहले उसके साथ समझौता हुआ था भी कोई भी बाद में पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा लेकिन फिर भी उसने समझौता तोड़कर बात पुलिस तक पहुंचा दी अपनी और तेजेंद्र ने जो गलती की है उसकी उसे सजा जरूर मिलेगी लेकिन उससे पहले विक्रांत को अपने सामने खड़ी इस समस्या का हल निकालना होगा तुमने इतने लोगों के साथ मारपीट की है अब तुम्हें इसका जवाब थाने चलकर देना होगा इतना कहते हुए एक पुलिस वाले ने हथकड़ी निकालकर विक्रांत के सामने कर दिया मुखिया जी मेरी बात सुनिए हम लोग आपस में बात करके मामला सुलझा लेते हैं ना। को बीच में लाने की क्या जरूरत है ने चौधरी तरफ देखते इतनी छोटी सी बात पर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है अच्छा बेटा बड़े होशियार हो तुम चौधरी ठाकुर ने कहा जब लोगों को पीट रहे थे तब ये ख्याल नहीं आया अब आये हो दिमाग लगाने अब कुछ नहीं होगा बस जेल की हवा खानी पड़ेगी तुम्हे अच्छा इतना कहते हुए विक्रांत ने अपने जेब से हथकड़ी निकालकर दोनों पुलिस वालों के सामने लटका दिया और साथ में उसने अपना आईडी कार्ड भी निकालकर उन दोनों के सामने रख दिया द वे मैं भी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से हूं। इन दोनों पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं पता था कि विक्रांत भी पुलिस वाला है उन दोनों ने अब अपनी हथकड़ी और आई कार्ड दोनों नीचे कर लिया विक्रांत विक्रांत सक्सेना आप एक पुलिस वाला ने विक्रांत के आई देखते हुए कुछ याद करते हुए कहा आपका नाम काफी सुना सुना सा लग रहा है आप वही हैं ना जिन्होंने अभी हाल में ही इगतपुरी के मकबरे वाला केस सॉल्व किया है और वो खजाना ढूंढा है और आपने तो वो उन्नीस सौ वाला किडनैपिंग के केस भी सॉल्व किया था ना दूसरे पुलिस वाले ने भी विक्रांत को अब पहचान लिया था आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे है? दोनों पुलिस वाले विक्रांत की असली पहचान जानकर दंग रह गए दोनों ने हड़बड़ाते हुए विक्रांत को सैल्यूट किया और फिर बोल पड़े सर सर हमने आपके बारे में बहुत सुना है सोचा नहीं था कि कभी आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी इसके बाद वो तीनों आपस में ही हाथ मिलाने लगे। गए तभी मैं सोच रहा था कि एक अकेला आदमी एक साथ ग्यारह लोगों को कैसे पीट सकता है एक पुलिस वाले ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा लेकिन जो आदमी नेशनल लेवल के क्रिमिनल्स को भी लाइन पर ला सकता है उसके लिए ग्यारह लोगों को पीटना कौन सी बड़ी बात है अरे सर ने दर्जनों गुंडों को एक साथ पीटा है ये तो गाँव वाले लोग है इनको मारना इनके लिए बच्चों का खेल है बच्चों का खेल है दूसरे पुलिस वाले ने भी हंसते हुए कहा साहब एक मिनट ये क्या चल रहा है चौधरी ठाकुर ने जब पुलिस वालों के साथ विक्रांत को फेमिलियर होते देखा तो वो दंग रह गया उसने बीच में दोनों पुलिस वालों का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा क्या मतलब है ये पुलिस वाला है तो पुलिस है तो ये किसी को भी पीट देगा आप लोग कुछ नहीं करेंगे मैं कह रहा हूँ की इसे तुरंत पकड़ जेल में डालिए भले ही मुखिया चौधरी ने तेज आवाज में बोलकर खुद को निडर दिखाने का लड़ाइस किया था लेकिन फिर भी उसके भीतर का डर बड़े आराम से उभर कर बाहर आ रहा था हालांकि वो जानता था कि विक्रांत पुलिस डिपार्टमेंट में है लेकिन उसे ये अंदाजा कतई नहीं था कि विक्रांत अब काफी बड़ा पुलिस ऑफिसर बन चुका है मुखिया जी ऐसा है एक पुलिस वाले ने चौधरी को समझाते हुए कहा मैटर इंटरनल है तो आप लोग खुद ही आपस में बात करके सुलझा लीजिये ना क्यूँ पुलिस को बीच में ला रहे है इंटरनल मैटर इंटरनल मैटर कैसे हुआ भाई चौधरी ठाकुर ने चलाते हुए कहा इस गांव के ग्यारह लोगों को पीट दिया और आप कह रहे हैं कि मैटर इंटरनल है कल को ये दर्जनों लोगों की जान ले लेगा तब भी आप यही कहेंगे कि मैटर इंटरनल है गजब है आप ये बताइए कि आप इसे अरेस्ट कर रहे हैं या नहीं चौधरी ने दोनों पुलिस वालों को धमकाते हुए कहा वरना मैं थानेदार को फोन करके आप दोनों का मैटर भी इंटरनल तरीके ऐसी सोल्व करूँगा बता रहा हूँ मैं तो दोनों पुलिस वाले असमंजस की स्थिति में पहुँच गए थे उनके लिए आगे कुआ था तो पीछे खाई हे hey, विक्रांत ने अचानक से हंसते हुए कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक करता हूं सब इसके बाद विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला और मदद के लिए किसी को फोन करने लग गया वास्तव में विक्रांत इस वक्त सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली को फोन घुमाने जा रहा था क्योंकि डॉक्टर संजय के साथ विक्रांत का दोस्त आना व्यवहार था और विक्रांत के एक फोन पर वो कुछ भी करने को तैयार रहते इस तरह छोटे मैटर में डॉक्टर संजय का एक फोन कॉल ही सब कुछ आसानी से हैंडल कर सकता है लेकिन जैसे ही विक्रांत ने डॉक्टर संजय किया वहाँ कर विक्रांत केैना हाँ मतलब? इस वक्त की तरफ देखते रही थी। नैना की मुस्कान अचानक से विक्रांत को उसके कहने का मतलब समझ आ गया था दरअसल नैना पहले ही किसी को फोन कर चुकी थी ओहो नैना विक्रांत ने नैना को प्यार से डांटते हुए कहा क्या करती रहती हो तुम इतने छोटे से मैटर के लिए तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी बेबी मैं अगर इतने छोटे से मामले को भी अकेले ना हैंडल कर पाऊं तो फिर मैं तुम्हारे लायक कैसे बन सकता हूँ अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से माँ को परेशान करने, करने की जरूरत है तभी नैना अचानक से सन्न रहेगी वो खुद सोच में पड़ गई आखिर मैंने तो किसी को अपनी माँ के बारे में बताया नहीं तो फिर विक्रांत को मेरी माँ के बारे में कैसे पता चला नैना ने यही सोचते हुए घर से बाहर आकर खड़ी हो गई बाहर निकलते ही उन दोनों पुलिस वालों की नजर नैना के ऊपर भी पड़ी और वो नैना को देखते और ज्यादा सन्न रह गए पहले तो वो नैना की खूबसूरती देखकर दंग रह गए नैना भी थी। आप, आप से सवाल किया हेलो मैं नैना नैना ग्रेवाल नैना ने, ने, ने दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा हेलो मैडम पुलिस वालों ने पहले तो नैना से हाथ मिलाया और फिर हाथ छूटते सावधान होकर उसे सैल्यूट किया अब तक तो गांव के मुखिया चौधरी ठाकुर के माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था उसने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ विक्रांत के साथ सीनियर लेडी ऑफिसर भी आई हुई है ठीक इसी समय एक पुलिस वाले के पास मौजूद वॉक टॉकी आरोप आवाज आनी शुरू हो गई। विनय विनय कहा हो जल्दी रिप्लाई करो अरे इंस्पेक्टर साहब पुलिस वाले ने तुरंत ही वॉक टॉकी निकाल कर रिप्लाई करना शुरू कर दिया सर हम लोग इस वक्त यहाँ इगलास गाँव आये हुए है यहाँ के मुखिया चौधरी ठाकुर ने एफ दर्ज करवाई है जमीन का मामला है लेकिन सर दूसरी पार्टी कुछ मत करो कुछ मत करो बस वहीं रहो तुम दूसरी साइड से इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा मैं तुरंत वहां आ रहा हूं। तब तक तुम लोग वहीं खड़े रहो और कोई भी रिएक्शन नहीं देना है समझे बस मैं आ रहा हूं। ठीक है सर पुलिस वाले ने वॉकी टॉकी और जवाब दिया और फिर इसे बंद करके रख दिया वैसे गाँव के मुखिया चौधरी ठाकुर का इंस्पेक्टर के साथ अच्छा संबंध था वो उसके साथ वॉकी टॉकी पर बात भी करना चाहता था लेकिन यहाँ खड़े पुलिस वाले ने बिना उसे बात करने का मौका दिए ही वॉकी टॉकी को बंद करके रख दिया लेकिन अभी भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं था उसे पूरी उम्मीद थी कि अभी विक्रांत पर कार्रवाई होने वाली है देखो अभी इंस्पेक्टर साहब पर्सनली आकर तुम्हें अरेस्ट करेंगे और आज अगर मैंने तुम्हें जेल न भिजवाया तो मेरा नाम भी चौधरी नहीं है बता रहा हूँ मैं कुछ ही देर में वहाँ पर गाड़ी के आने का शोर सुनाई देने लगा पता चला की पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर पहुँच चुका था वो पुराने जमाने की बुलेट लेकर यहाँ आया हुआ था और इंस्पेक्टर की उम्र भी तकरीबन पचास या पचपन के करीब थी उसने अपनी इस कोल फैक्ट्री को विक्रांत के घर के सामने बने मैदान में खड़ी किया और फिर वहां से पैदल चलकर विक्रांत के पास पहुँच गया अरे इंस्पेक्टर साहब अच्छा हुआ आप खुद ही आगे उसे देखते चौधरी ठाकुर उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ा लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बल्कि वो सीधे ही विक्रांत से बात करने के लिए पहुँच गया विक्रांत सर विक्रांत सक्सेना सर कहांपेक्टर ने सवाल किया अरे सर आपसे मुलाकात हो गई समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो गया इंस्पेक्टर ने विक्रांत से हाथ मिलाते हुए कहा सर आप तो हमारी इंस्पायरेशन है मैंने सोचा नहीं था कभी कि जिन्होंने मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं वो यहाँ मेरे क्षेत्र में आकर मुझसे मिलेगा ये इंस्पेक्टर विक्रांत से मिलकर इतना खुश हो रहा था कि मानो उसे भगवान मिल गया हो उसके इस व्यवहार को देखकर गाँव के मुखिया चौधरी ठाकुर भी दंग रह गए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत कितना बड़ा पुलिस ऑफिसर हो गया है कि ये लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे यहां तक कि इंस्पेक्टर भी उससे इतनी इज्जत से पेश आ रहा था भला ये कैसे हो सकता है इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ यही मेरे सामने बड़ा हुआ है लेकिन फिर कैसे ये इतना होशियार हो गया ये संभव नहीं हो सकता है हम एक ही गांव में बचपन से रहे फिर ये फिर कैसे ये कुछ कुछ तो जरूर गड़बड़ है